शिव शिवपुराण वायवी संहिताप तदनंतर श्रीकृष्ण के प्रश्न करने पर उपमन्यु मंद्राचल पर घटित हुए शिव पार्वती संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले श्री कृष्ण एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा महादेव जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है ऐसे मंदमती मर्तलोकवासी जीवात्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं महादेव जी बोले देवी यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति ना हो तो पूजन कर्म तपस्या जप आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधन से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उसके वश में हो जाता हूँ फिर तो वह मेरा दर्शन स्पर्श पूजन एवं मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है अतः जो मुझे वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है जो मानव अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है उसी की मुझ में श्रद्धा होती है दूसरे की नहीं वर्णाश्रमी पुरुषों के सम्पूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध है पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था ब्रह्मा जी का बताया हुआ वह धर्म अधिक धन के द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकार के क्रियाकलाप से युक्त होता है उससे मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय नहीं है तथा उस धन के अनुष्ठान में अनेक प्रकार के क्लेश और आयास उठाने पड़ते हैं उस महान धर्म से परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्य भाव से मेरे शरण में आ जाते हैं उन्हें सुखद मार्ग से धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं वर्णाश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने ही बारंबार की है उसमें भक्तिभाव रख कर जो मेरे हो गए हैं उन्हीं वर्णाश्रमियों का मेरी उपासना में अधिकार है दूसरों का नहीं यह मेरी निश्चित आज्ञा है मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरण में आ मेरे कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पासों से मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे पुनरावृत्ति रहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम साधन प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाते हैं इसलिए मेरे बताए हुए वर्ण धर्म को पाकर अथवा न पाकर भी जो मेरी शरण ले, ले ले मेरा भक्त बन जाता है वह स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है यह कोटि कोटि गुना अधिक अलब्ध लाभ है अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए जो मोक्ष मार्ग से विलक होकर दूसरी किसी वस्तु के लिए श्रम करता है उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है वही बड़ी भारी त्रुटि है वही मोह है और वही अंधता एवं है। स मोह सांद मोक्ता यदन समम मोक्ष मार्ग बहिष्कृत देवेश्वरी मेरा जो सनातन धर्म है वह चार चरणों से युक्त बताया गया है उन चरणों के नाम है ज्ञान क्रिया चर्या और योग पशुपाश और पति का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है गुरु के अधीन जो विधि पूर्वक शोधन का कार्य होता है उसे क्रिया कहते हैं मेरे द्वारा विहित वर्णाश्रम प्रयुक्त जो मेरे पूजन आदि धर्म है उनके आचरण का नाम चर्या है मेरे बताए हुए मार्ग से ही मुझ में सुस्थिर भाव से चित्त लगाने वाले साधक के द्वारा जो अंतकरण की अन्य वृत्तियों का निरोध किया जाता है उसी को योग करते हैं देवी चित्त को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना अश्वमेध यज्ञों के समूह से भी श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह मन प्रसाद दुर्लभ है जिसने यम और नियम के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया है उस विरक्त पुरुष के लिए ही योग को सुलभ बताया गया है योग पूर्व पापों को हर लेने वाला है वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से योग योगज्ञ पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए सदा अहिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है सत्य बोलना चोरी से दूर रहना ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना मुझ में श्रद्धा करना इंद्रियों को संयम में रखना वेद शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना कराना मेरा चिंतन करना ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार उपरयुक्त धर्मों का पालन करता है वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है प्रिय ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्नि के द्वारा इस कर्म में शरीर को क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता होकर कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है पुण्य पाप में जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक बताया गया है इसलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य पुण्य पुण्य का परित्याग कर दे फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है केवल कर्म करने मात्र से नहीं अतः कर्म के फल को त्याग देना चाहिए प्रिय पहले कर्म में यज्ञ द्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग में तत्पर हो साधक योग का अभ्यास करे यज्ञ से मेरे यथार्थ स्वरूप का बोझ प्राप्त हो जाने पर जीव योग युक्त हो मेरे यजन से विरत हो जाते हैं उस समय वे मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में भी समभाव देखते हैं जो मेरा भक्त नित्य एवं एकाग्र हो ज्ञान योग में तत्पर रहता है वह मुनियों में श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा साजुज प्राप्त कर लेता है जो वर्णाश्रमी पुरुष मन से विरक्त नहीं है वे मेरा आश्रय ज्ञान चर्या और क्रिया इन तीन में ही प्रवृत्त होने के अधिकारी हैं उन्हीं के अनुष्ठान की योग्यता रखते हैं मेरा पूजन दो प्रकार है बाह्य और आभ्यंतर